कृत भगवत प्रार्थना ईश्वर में मूर्ति जोहाय दक्षिणा इदम रजतम जहाँ ज्ञान होता है इदम ज्ञान किसका है और रजत ज्ञान किसका है तो रजत तो ज्ञान किसको होता है रजत ज्ञान किसको होता है इदम ज्ञान तो अंतकरण प्रमात्र प्रमात्र होता है और वो तो साक्षी होता है रजत ज्ञान साक्षित होता है तो इदम ज्ञान प्रमाता को होता है अर्थात तो ब्रह्माता इदम ज्ञान का मालिक है ऐसे साक्षी इदम ज्ञान का मालिक है ऐसा नहीं है हम कह देते हैं साक्षी का ज्ञान एक प्रमाता का ज्ञान तो हम सृष्टि दोनों में प्रयोग कर देते हैं किंतु तो अर्थ थोड़ा अलग है ऐसे कहते हैं कि अभी सूर्य किरण में सूर्य प्रकाश में घट है हम भी घट को देख रहे हैं और सूर्य भी घट को देख रहे हैं दोनों में अंतर है हम घट को देख रहे हैं हम उसे भिकारी हो रहे हैं मेरे को घट ज्ञान हो रहा है मैं घट ज्ञान का आश्रय हूँ इस प्रकार की हमको भावना हो रहा है कि उस प्रकार की कोई बोध नहीं है सूर्य प्रकाश करना उसका स्वभाव है तो प्रकाश कर दिया इसी प्रकार की प्रमाता उस अंतकरण वृत्ति जो हुआ ज्ञान उसका आश्रय है मानता है कि मेरे को ज्ञान हो रहा है साक्षी को उस प्रकार नहीं साक्षी के खाली एक अभिद्या में प्रतिबिंबित हो जाना प्रमाता किसको कहेंगे साक्षी किसको कहेंगे प्रमाता जो है जो अच्छा। जाने। तो, जाने। है अंतकरण अच्छा दूसरा बात और हुआ की प्रतिभाषी का पदार्थ किसमें अध्यस्त होते है और व्यावहारिक पदार्थ किसमें अध्यस्त होते है प्रतिभाषी जो किसमें अध्यस्त होते हैं जैसे रजत तो देखता है वो तो में है का विद्या उसका परिणाम हुआ परिणाम हुआ तो उसमें अध्यस्त नहीं है अध्यस्त सर्वदा होगा चैतन्य में इसलिए कहते हैं सुक्ति अवच्छिन्न चैतन्य में रजत अध्यस्त है और घटक कहा अध्यस्त है घट तो चैतन्य तो क्या अंतर है एक सीधा चैतन्य शुद्ध चैतन्य में अध्यस्त है व्यापक और निरवच्छिन्न चैतन्य में अध्यस्त अध्य। है और रजता अवच्छिन्न एकदम अवच्छिन्न चैतन्य में अध्यस्त हैं अवच्छिन्न चैतन्य में जो अध्यस्त होगा तो वो ब्रह्म ज्ञान इतर से भी बात हो जाएगा क्योंकि अवच्छिन्न चैतन्य का ज्ञान करने के लिए ब्रह्म ज्ञान आवश्यक नहीं है हमको जब सुक्ति ज्ञान हो गया तो सुक्ति अवच्छिन्न चैतन्य का ज्ञान हुआ उसमें रजत अध्यस्त था तब वो रजत का निवृत्ति हो गया क्योंकि घट का निवृत्ति घट अध्यस्त है निरवच्छिन्न चैतन्य में इसलिए जब निरवच्छिन्न चैतन्य का, का, का तो ब्रह्म का ज्ञान होगा तभी अध्यस्त घटका ये निवृत्ति पदार्थ सब चैतन्य चैतन्य में होते हैं जो कि ब्रह्म ज्ञान होने से मूला ज्ञान हटने से ये होगा अर्थात निरवच्छिन्न चैतन्य में मूला ज्ञान ये जो मूला विद्या मूला विद्या का कार्य होते है व्यावहारिक पदार्थ और अवच्छिन्न चैतन्य में तुला विद्या तुला विद्या का कार्य होते हैं ये आगे में हैूप से इदमाकार अनुभव विषय सुक्ति रूपये अठासी पृष्ठ में टीका में चल रहे थे ना प्रथम पैराग्राफ हो गया था सुक्ति रूपय से इदमाकार अनुभव विषय तो अस्तु ठीक है मैं सुक्ति इदम ऐसे ज्ञान होता है क्योंकि उसमें कभी अहम बुद्धि पहले हुआ नहीं संस्कार नहीं है इदम बुद्धि हुआ है संस्कार है उसी में ज्ञान हुआ तथा तो न तद विषया अविद्यावृत्ति आश्रयिया तो रजत को विषय करने वाले जो अभिद्यावृत्ति मानते है पूर्व कहता है कि अविद्यावृत्ति का आवश्यक नहीं है क्यों नहीं है तस्य साक्षात अनावृत साक्षी सम्बन्धित या अपरुक्ष की ये रजत तो इधम अवच्छि चैतन्य में अध्यस्त है और ये वृत्ति होकर के इदमाकार वृत्ति होकर के प्रमाता वृत्ति विषय सब एक हो गए एक ही चैतन्य में रजत तो अध्यस्त है और वही चैतन्य साक्षी चैतन्य भी है तो साक्षी चैतन्य में अगर रजत तो अध्यस्त है तो सीधा ही प्रकाश होगा अब बीच में और एक वृत्ति क्यों लाने का क्या जरूरत है ये पूर्व पक्षी का शंका है साक्षी संबंधित या साक्षी सर्वदा अनावृत होता है घट आवृत होता है अज्ञान से कितु तो साक्षी कभी आवृत नहीं होता है कभी किसी को भान होता है कि मैं नहीं हूं तो साक्षी सर्वदा अर्थात अनावृत ही रहेगा अनावृत साक्षी संबंधितया अपक्षी कहता है तो होने से ये अविद्या क्यों मानते हैं इति अर्थात करता है अविद्यावृत्ति मानने का आवश्यक नहीं है नूल में एवं मिथ्या रजत से साक्षी संबंधतया मिथ्या रजत साक्षी चैतन्य में ही अध्यस्त तो हुआ तो होने से भान संभव तो अगर भान हो जाएगा तो रजत गोचर ज्ञानाभास भाष रूपाया विद्यावृत्तिर ते अभ्युपगम किम रजत गोचर ज्ञानाभास भाष कैसे कहेंगे रजतम न कौ सक होता है कस्य ज्ञान नहीं ज्ञानाभास हो तो ज्ञानाभास रजत गोचरो जो ज्ञानाभास को ज्ञानाभास करते हैं रजत हो गया अर्थात अर्थाध्यास ये हो गया जाना ये ये यही है अविद्या ये जो रजत को विषय करने वाले ज्ञानाभ्यास ज्ञानाभास है यही अविद्यामत है किमर्थ क्यों मानते हैं उतर देता है टीका में okay. यद्यपि साक्षी अध्यस्त रजत साक्षी चैतन्य अभिन्न सत्ताक अस्ति विषय का यही विषय प्रत्यक्ष होगा तब ज, तभी जब प्रमात चैतन्य अतिरिक्त सत्ता विषय में न रहे अतिरिक्त चैतन्य शून्यतम तो यहाँ कहता है कि सिद्धांति साक्षी में अध्यस्थ जो रजत है वो साक्षी चैतन्य अभिन्न सत्ताकत्व अतिरिक्त सत्तागत नहीं है अतिरिक्त शून्य तो अभिन्न सत्ताकत यद्यपि अस्त तथापि न तुक्ष संभवती क्यों नहीं होगा साक्षी चैतन्य से रजत गोचर वृत्ति कहता कि अभाव गोचर वृत्ति उपहित प्रमात्री चैतन्य सत्ता से अतिरिक्त सत्ता शून्य किन्तु तो गोचर वृत्ति उपहित होना चाहिए जो विषय बनेगा जिस विषय का प्रत्यक्ष होगा तदाकार वृत्ति बनना चाहिए और वृत्ति से उपहित होना चाहिए अभी रजता अगर विषय बनेगा रजताकार वृत्ति होना चाहिए और वृत्ति से उपहित होना चाहिए साक्षी तभी जाकर के विषय का मान होगा अगर वृत्ति नहीं मानेंगे तो उपहित कैसे होगा साक्षी चैतन्य से रजत गोचर वृत्ति उपहित तो अभाव अगर आप विद्यावृत्ति नहीं मानेंगे तो वृत्ति उपहित नहीं होगा तस्मात अपरो आवश्यकता इति अविद्याद्या की चाहिए मूल में न इति चेत न सो गोचर चैतन्य चैतन्य अभाव स्वगोचर वृत्तिपहित होना चाहिए शून्य तो ये विषय अरोपतया विषय होगा। अपरोक्ष हो गोचर वृत्ति उपहित चैतन्य अभिन्न सत्ता को होने से तो रजत से अपरोयत्व सिद्ध है तद विषय रजत का अपरोक्ष विषय को गोचर विषय करने वाले जो वृत्ति तद उपहित चैतन्य होना चाहिए वही विषय करेगा अर्थात विषय का उस उपहित चैतन्य से भिन्न सत्ता नहीं होना चाहिए तो होने से रजत से अपरुक्ष सिद्ध है तद अभ्युपगम तदात अवृत्ति अविद्या मानना पड़ेगा नहीं तो, तो नहीं होगा चैतन्य टीका में चैतन्य भिन्न सत्ताकत्व अभाव इसका अर्थ है चैतन्य अभिन्न सत्ताकत्व ननु एवं, एक, ए, ननु, एवं एकम संधा तुम अपरम हि न्याय पात तो एक खोज करके पहले ले आ, उसको बांध करके चला गया दूसरा खोजने के लिए और आया तो ये निकल गया तो कहते तो एकम संधा तुम प्रभृत्य अपरम इति न्यायपात क्या संधा तो भी प्रभाकर कहता है रजत सिद्धये अविद्यावृत्ति अविद्यावृत्ति मानेगे तो प्रभाकर मत विशिष्ट ज्ञान अच्छा नहीं। तो अभी प्रभाकर कहता है कि आपने रजत को विषय करने वाले अविद्यावृत्ति मान लिए मानने से प्रभाकर मत में जैसे विशिष्ट ज्ञान अनभ्युपगम प्रभाकर विशिष्ट ज्ञान नहीं मानता है ना कहता है कि तो वृत्ति है रजत वृत्ति है इसलिए प्रभाकर विशिष्ट ज्ञान नहीं मानता है तो कहता है कि कुछ है नहीं अभी आप भी अगर दो वृत्ति मान लिये प्रभाकर मतवद विशिष्ट ज्ञान अनभ्युपगम है तो दो अलग अलग वृत्ति मान लिये होने से रजत ज्ञान से इदम तो इदम हो गया रजत तो रजत हो गया दो अलग अलग वृत्ति हो गया अभी भ्रम किसको कहेंगे इदम ज्ञान भ्रम है नहीं है रजत ज्ञान अविद्या वृत्ति से है जैसे सुख का साक्षी अविद्या वृत्ति से साक्षी भान हुआ सुख को हम भ्रम कहते हैं नहीं, नहीं कहते हैं इसी प्रकार के रजत तो रजत भान हुआ अविद्या से साक्षी भाष्य हुआ तो अभी इदम प्रमात्र अलग रजत साक्षी भाष्य अविद्या वृत्ति अलग अभी भ्रम किसको कहेंगे प्रभाकर जैसा आपका बात भी ऐसे ही हो गया ब्रह्मत्व भ्रमाना तो प्रभाकर मत क्या है उसको कहते हैं प्राभाकर मत ही इदम रजतम इत्यत्र ज्ञानद्वयम अंगीकृतम प्राभाकर प्रभाकर से इमे उनका अनुयायी वो लोग कहते हैं कि इदम रजतम वहाँ ज्ञानद्वयम है तत्र इदम इति पुरोवर्ती विषय अनुभवत्मकम ज्ञानम इदम जो होता है पूर्ववर्ती है अनुभव है अनुभव अर्थात तो यथार्थ प्रमा है अनुभवात्मक ज्ञान रजतम असनिकृष्ट रजत विषय स्मरणात्मक तो प्रभाकर स्मरणात्मक मानता है और आप लोग अविद्या मानते हैं जैसे भी है दो तो अलग अलग ज्ञान हुआ अतो वस्तुद्वय तात्म्य अवगाही विशिष्ट ज्ञान क्वापि नास्ती ना प्रभाकर मत में है ना आपका मत में वस्तु वस्तुद्व को वस्तु का काम को अवगन कराने वाले विशिष्ट ज्ञान नहीं है तो दोनों पूरा अलग अलग हो गया विशिष्ट कहा हुआ यदि सर्वे ज्ञान यथार्थम एव ब्रह्म ज्ञान असिधि प्रभाकर मते प्रभाकर ब्रह्म ज्ञान नहीं मानता है अख्याति तदवत भवन मते वृत्ति तद विषय भेद अभ्युपगम तो वृत्ति और विषय वृत्ति हो गया रजताकार वृत्ति और विषय हो गया इदम ये दोनों में अगर आप भेद मान लेंगे तो इदम वृत्ति अलग हो गया रजत वृत्ति अलग हो गया तो वृत्ति तद विषय वृत्ति कहने से जो विद्यावृत्ति रजताकार तद विषय कहने से वास्तविक वहां रजत है नहीं इदम ही है इसलिए तद विषय कहने से विषय शब्द से इदम लेना है तो नहीं तो रजत को अगर विषय शब्द से ले लेंगे तो एक ही होगा इसलिए वृत्ति और तद विषय तद विषय ये दोनों में भेद अगर मानेंगे वस्तु द्वय तादात्म्य अवगाही एक ज्ञान अनभ्युपगम भेद मान लेंगे तो दोनों वस्तु का तादात्म्य को अवगाहन कराने वाला एक ज्ञान और नहीं रहा अनभ्युपगम ब्रह्म ज्ञानम न सिद्ध थी सिद्ध नहीं होगा स संकते प्रभा कर शंका कर आपका मत में भी ब्रह्म ज्ञान नहीं रहेगा मूल में रजताकार प्रत्येक एक एक दोनों अलग अलग विषय हो गया इदम का विषय हो गया इदम और रजत का विषय रज अविद्या का विषय हो गया प्रातिभाषी का रजत गुरु मत गुरु मत ये प्रभा पर मत गुरु के विशिष्ट गुरु यही मतलब इसी बात में ही कुमारी लो उसको कहे थे आप हमारा गुरु है तो अत्र उत्तम तर तू नो उत्तम अथ धीर तो सभी लोग फिर भ्रमण में पड़े अथ तो तो कैसे हो गया उक्तम उत्तम अत्र उक्तम हो गया तो सभी लोग पदशित कर गए अत्र अपी न उक्तम और तत्र न उत्तम इसी प्रकार हो गया तो यहां भी नहीं कहा गया वहां भी नहीं कहा गया तो कहीं भी नहीं कैसे हो गया तो फिर जो गए मतलब करते तो करते फिर अंदर गए वो लिख दिया वहां अत्र अपी ना उत्तम अपी शब्द के द्वारा कहा गया तू ना उत्तम तू शब्द के द्वारा कहा गया तो अथधिर उत्तम दो बार हो गया तो फिर आगे पूछे शब्द कह के ये ये उसका धंधा ऐसे है ना हमेशा अर्थात मतलब कुमार लव का पाठ में प्रभाकर पूर्व पक्षी होता था अत्यधिक बुद्धि विषय को स्पष्ट करके ग्रहण करने के लिए वो तो करेगा सभी लोग उसको दोष दिखाए यही किया यही किया सब उसको दोष दिखाए कुमार लव भट्टो कहते ये हमारा गुरु है गुरु सोचे हम उसका दोष दिखाए गुरु जी कहते है, गुरु है तो ये प्रभाकर गुरु मत विशिष्ट ज्ञान अनभ्युपग में प्रभाकर मत में जैसे विशिष्ट ज्ञान मान नहीं मानते हैं तो अभी आपका मत में भी अगर दो वृत्ति मानेंगे कुतो ब्रह्म ज्ञान सिद्धि रीति चेत सिद्धांत कहता है कि न टीका में वृत्ति भेदी नास्ती ज्ञान भेद ये सिद्धांत है मुख्य सिद्धांत है वृत्ति भेद होने पर भी ज्ञान भेद नहीं है क्यों नहीं है तयोर तो एक देश न अविद्यावृत्ति और ये सब एक देशस्थ है तो इदम और अविद्या साक्षी कहेंगे सभी एक हो गए तो होने से सब एक देशस्थ हो गए तत् तो तो प्रतिबिंब चैतन्य एक तत्प्रतिबिंब तो तो चैतन्य का अर्थ है तद तो उपहित तो चैतन्य क्योंकि वेदांत परिभाषा में मुख्य अर्थ में प्रतिबिंब का व्यवहार इतना नहीं है कहीं एक दो जगह में किए हैं कि अवच्छिन्न चैतन्य को लेकर के कहते हैं तो अवच्छिन्न और उपहित तो कहा तद तो उपहित तो अर्थात दोनों वृत्ति से उपहित तो चैतन्य एक है तो और रजत वृत्ति को भी प्रकाश करता है साक्षी और इदमाकार वृत्ति को भी प्रकाश करेगा साक्षी क्योंकि यह वृथ्ति विश्व जड़ है एक साक्षी प्रकाश्यत्वेन और एक फलत्वेन। फल भी एक ही है दोनों प्रति मिला करके एक ही प्रवृति करवा रहे हैं इधम प्रजातन गयकर करके सम्मुख है पूर्ववर्ती प्रवृत्ति होती है तो एक प्रवृति फलकत्व एक साक्षी प्रकाश्यत्व ज्ञान एक ही है ऐसा चीज में ये इसको परंपरा मतलब आचार्य लोग इसको निश्चय ये ज्ञानों को एक ही माना जाता है में न वृत्ति नृत्ति प्रतिबिंबित चैतन में प्रतिबिंबित चैतन्य प्रतिबिंबित चैतन्य सत्य मिथ्या वस्तु तादात्म्य अवगाहित न एक ही चैतन्य दोनों को विषय करता है उसमें से एक सत्य है एक मिथ्या है तो होने से ब्रह्म हो जाएगा भ्रमत्व से अतएव तो साक्षी ज्ञान से सत्या सत्य विषय तार तो प्रामाण्य अनियम साक्षी ज्ञान सत्य को भी विषय करेगा और असत्य को भी विषय करेगा होने से साक्षी ज्ञान में प्रामाण्य नहीं है प्रमाता ज्ञान में प्रामाण्य है क्योंकि प्रमाता है ना प्रमाता को जो ज्ञान होगा वो प्रमा होगा साक्षी ज्ञान प्रमा नहीं है वो प्रमा भी होगा भ्रम भी होगा होगा और ब्रह्म होगा सांप्रदाय अण्योक्तिमा टीका इसलिए साक्षी ज्ञान नहीं है साक्षी तो सत्या सत्य वस्तु विषय साक्षी ज्ञान हुआ रजतम इसमें एक अंश सत्य एक अंश असत्य हो गया तस्य अतएव तुक्ति सांप्रदायिक साक्षी ज्ञान प्रमाण नहीं माना जाता है एवं महता प्रयासन शुक्तिप्य अध्यस्तत्व साधन सुक्तिप्य में अविद्या और अध्यस्तत्व तो ये दोनों आप महता प्रयास ना साधन किए देशांतरीय रजता ये आप साधन करते हैं तत्व तो न संभव होते जो देशांतरीय रजत है उसका आप अविद्या कहते अध्यस्त नहीं कहते हैं वास्तव मानते हैं तो अभी ये दोनों को देशांतरीय रजत जो व्यावहारिक रजत है और जो अभि सुप्ति रजत है प्रातिभाषी ये दोनों को विलक्षण दिखाने के लिए आप इतना प्रयास करके सिद्ध किए कि की, की सुद्या का कार्य है और अध्यस्त है ये विलक्षण सिद्ध करने के लिए तम तो होते भगवत सिद्धांत है वेदांत तो सिद्धांत तो में देशांतरिय रजत आधे ये देशांतरिय रजता व्यावहारिक रजत तो रजत कहाँ अध्यस्त होगा व्यावहारिक रजतः चैतन्य में तो चैतन्य में अगर अध्यस्त होगा तो चैतन्य और पदार्थ का बीच में बिना अविद्यावृति कुछ भी नहीं होगा क्योंकि चैतन्य मात्र के असंग है असंग का कोई भी कार्य करने के लिए आएंगे तो पहले अविद्या को लाना पड़ेगा तो इसलिए जो व्यावहारिक पदार्थ हो वहां भी अविद्या को लाना पड़ेगा और वो भी चैतन्य में अध्यस्त हुआ रजत भी चैतन्य में अध्यस्त हो वहां भी चैतन्य में अध्यस्त हो वहाँ भी अविद्या को लाना पड़ा फिर कहा हुआत सिद्धांत देशातरे रजतादेर तथा तो उपलब्ध्य वैलक्षण्यो हेतु नयायी कह संकते अभी कहता है कि भेद तो कुछ नहीं रहा फिर भी इसको प्रातिभाषिक कहते हैं उसको व्यावहारिको कहते हैं ये वैलक्षण कहने में क्या हेतु है कह संकते सिद्धांते सिद्धांते ओ न सिद्धांजत्याद्या है और अध्यास्त अध्यास्ता भी है अद्यास्तम सुधच में अध्यास्त है कथम सुक्तिप्य ततो विलक्षण्यम अर्थात ये देश व्यावहारिकलक्षण कैसे टीका में मत सत्यत्व अभिशेष सिद्धांत कह रहा है पूर्वी आपका मत में भी सत्यत्व दोनों में रहता है कहा शब्द ज्ञान इच्छा दिना क्षणिकत्व घटादी नाम स्थायी नया के मत में शब्द ज्ञान इच्छा ये भी सत्य है घट भी सत्य है सत्यत्व सब में रहने पर भी अब शब्द ज्ञान इच्छा को क्षणिक कहते हैं घटक स्थायी कहते हैं तो इसमें आपका क्या वैलक्षण है आप कहेंगे विभू विशेष गुणाना तो ये तृतीय क्षण से प्रतियोगी तो हो जाएंगे उसमें तो उनको पूछेंगे ये नियम कहां से लाए ये मनु वचन है तो कहेंगे नहीं उसका स्वभाव है अगर आप कहेंगे कि उसका स्वभाव है इसलिए विभू विशेष गुण ये तृतीय क्षण ध्वस् प्रतियोगी होंगे क्यों उनका स्वभाव है तो हम भी कहेंगे इसका स्वभाव है व्यापारिक है वो प्रादिभा इसका स्वभाव है आप भी अगर कहेंगे नहीं नहीं ये दोनों में स्वभाव के बाद भी हम और कुछ दिखाएंगे है कि हम भी और कुछ दिखा सकते हैं हम कहेंगे चैतन्य में अवच्छि चैतन्य में इसलिए कुछ ना कुछ नियामक तो मिलेगा तोन्मते सत्यत्व अभिशेष ज्ञान इच्छादीना क्षणिकत्व घटादी नाम स्थायित वैलक्षण यियामकम तदेव माम अस्तु हमारा भी वही नियामक तो क्या नियामक आगे कहेंगे मूल में न सत्यत्व सत्य अपि अभी केशाचित क्षणिक जो टीका न शब्द ज्ञान इच्छा देना और कैसाचित स्थाय घटादी गट, नदे इत यद नियामक क्या नियामक है तदेव स्वभाव विशेषादी वही हमारा भी है स्वभाव विशेष स्वभाव विशेषाधिकम आदि कह दिया आदि में टीका में कहते हैं कालांतर उपलम्भ अनुपल्भाग आदि पदेन गृह तो आप ये इच्छा शब्द ज्ञान को क्षणिको क्यों कहते कहते कालांतर अनुपलम्भ रहेगा नहीं किंतु घट जो है वो कालांतर रहता है तो जैसे आप कहते हैं, हम भी कहते हैं सुप्ती रह तो कालांतर में नहीं रहेगा जितने समय देखते हैं उतने समय नहीं तो चला गया तो चला गया जो व्यावहारिक तो वो नहीं देखने पर भी रहेगा उधर ये का उपलम्भ अनुपल्ब आदि कम आदि पदे तथाच पक्ष द्वय दोष परिहार यो समा मत में जो दोष हमारा वही है तो परिहार भी समान है इसलिए नियोग अनुपन्नतिभाव नियोग नियोग अर्थात एक को दोष दिखाना ये श्लोक याद है मुक्तावली में कहे हैं यत्रो भयो समो दोष परिहारो पिवा जहां उभय पक्ष में दोष भी समान है परिहार भी समान है ये दिया है या हिंदी में दिया है पूरा नहीं दिया अदा दिया है थोड़ा अलग लिखे है मुक्तावली में थोड़ा अलग है दक्षिण पार्षद में द्वितीय पैराग्राफ का प्रथम पंक्ति देखिए राइट right साइड में द्वितीय पराग्राफ हिंदी में योभिया यो उभय वह मुक्तावली में योभ जहाँ उभ दो परिहार स्तो सम है उत्तरार्ध है यहाँ उध नहीं, नहीं लिखा है नई क्य कहा, किस कैसे कि मुक्तावली, किस तो मुक्तावली में किस मुक्तावली में में आया नहीं है। कहा। ये उदाहरण भी तो देते हैं ये में भी कहीं कहे है बहुत जगह में देते है परिय अनुयोग परियुयोग पर सकाराएगा नयक परियोगिक अर्थ विचारण ताद्रिक अर्थ विचारने उस प्रकार के अर्थ विचार करने का समय में एक को परियनुयोग परियनुयोग दूसारोक निग्रह स्थान है और नहीं करने का है आगे टीका में मम तू अन्य वैलक्षणी नियामक आशय न सिद्धांत कहता है की कह स्वभाव को आप जो मान लिए हम भी स्वभाव को मान लेंगे पर हमारा और भी नियामक है मूल में यथवा घटादि अध्यास अविद्या एवं दोषत्वी हेतु घटादि का जो अध्यास होता है शुद्ध चैतन्य में अविद्या एवं दोष